बहन हो रघुबर विमल यस फल सार चंद्र की गयुमान तो की है तुम दो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या तिरसठ के बाद त्रिषद्वा महिष खाई कर मदिरा पाना। गर्जा वज्राघात सुंभ कर्ण दुर्म रंगा ज सेन नंगार देख विभीषण आग् आयो तू पर उचरण निज नाम सुनाय अनुजे उठाये हृदय तिलो प्रभुपति भक्ति जानी मन भायो सात लात रामण मुई मारा सहत परमहित मंत्र विचारा ही गलामी रघुपति पई आय देख दीन प्रभु के मन भायऊ सुन सुत भयऊ काल बस रामन नब परम खावन धन्य धन्य धन्यभीषण भय उपातन शिखर कुल भूषण बंधुवश कैंक उजागर बजे राम शोभा सुख सागर वचन कर्म मन कपट दजे बजेऊ राम रणधीर जाऊन निज पर सूर मुहीयकाल बस धीर काल बसुर स्वा बस रामचंद्र जी सुत हनुमान की तो सब की गय अब स्मरण करें दो दिन का युद्ध पूरा हो गया तीसरे दिन का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है रात्र में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया उससे अपन सारा जो घटनाएं घटी उनका वर्णन किया कुंभकर्ण कि ने रावण को समझाया कहा कि तुमने गलती बहुत अभी की अभी भगवान किसान में जाओ उनका भजन करो इसमें तुम्हारा कल्याण है लेकिन रावण नहीं माना कुंभकर्ण की बात को भी उसने नहीं माना इसमें उसका कसम कहा नहीं रावण ने क्या कहा लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार कुंभकर्ण से बोला कि अगर तुमको ये कार्य गलत दिखाई देता है और युद्ध में तुम्हारी प्रीत नहीं है और तुम्हारे मन में कारता आ रही है तो जाओ तुम अपने कैनागार में जाओ तुम सो हमने जो किया है हम उसे निपटते रहेंगे इतना फिर भी रावण ने कुंभकर्ण से बोला <ग्ण> कुम्भकर्ण ने इसके उत्तर में कहा कहा कि नहीं ये बात नहीं है युद्ध तो हम करेंगे और जब मैं युद्ध करूं तब तो तो तुम देखना कैसा भयंकर तो युद्ध होता है <ग्ण> मैं युद्ध करूंगा जब कुंभकर्ण ने अपनी स्वीकृत दे दी तब तो देखो कुंभकर्ण में दो प्रकार का जो है वो <ग्ण> पर्सनैलिटी उसके हो जाती है एक तो भगवान राम के प्रति उसमें भक्ति है प्रेम है समर्पित है उनकी महिमा को स्वीकार करता है और दूसरे अपने वंश में और अपने बड़े भाई रावण को देखकर के उसकी आज्ञा का पालन भी करता है और युद्ध करने के लिए तैयार भी होता है और मरने को भी तैयार हो जाता है दोनों बातें एक साथ उसके व्यक्तित्व में देखने आती है ऐसा नहीं भगवान की भक्ति है तो भगवान ही भक्ति करे रावण के का मार्ग जो छोड़ दे तो वैसे नहीं छोड़ता रावण के मार को भी पकड़े रहता है और उसके साथ रावण के साथ में युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाता है इस प्रकार की स्थितियाँ देखते है की आप नहीं इतिहास में देखते हैं महाभारत के युद्ध में भी देखते हैं दुर्योधन के पक्ष में भीषंत कामा लड़ रहे हैं द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं लेकिन वे आशीर्वाद अर्जुन को दे, को दे तो रहे हैं और युद्धि को आशीर्वाद दे रहे हैं विजय प्राप्त होने की अभी तो हैं दुर्योधन की तरफ से आशीर्वाद दे रहे हैं कि युद्धि को कि तुम विजयी होगे जय तुम्हारी होगी तो इससे ये पता चलता है ये है कि कभी कभी कुछ इस प्रकार का धर्म संकट उपस्थित होता है व्यक्ति को जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है ऐसा धर्म संकट आता है कुंभकर्ण के भी साथ में आया अब आध्यात्मिक जैसे देखे कुंभकर्ण क्या है तो ये रामक तो है मोह और कुंभकर्ण है अहंकार या अभिमान ये कुंभकर्ण निशाचारी प्रवृत्ति दी है यह अहंकार दो प्रकार का है एक भौतिक अहंकार और एक आध्यात्मिक अहंकार निम्न कोटि का अहंकार जो वो भौतिक अहंकार है वो, वो अधिकांश लोगों में देखा जाता है लेकिन जब अध्यात्म के मार्ग पर लोग आते हैं और उनको थोड़ा अध्यात्म का भी ज्ञान हुआ तो साधना भी उन्होंने की तो एक दूसरे प्रकार का अहंकार आ जाता है कि मैंने ये साधना की मैं ये जानता हूं मैंने इतनी तपस्या की मैंने इतना मंत्र जब किया मैंने इतने नमस्कान किए प्रकार का भी अहंकार आ जाता है <coughs> अहंकार बहुत देर तक व्यक्ति के पीछे लगा रहता है अहंकार ही व्यक्ति को व्यक्ति को मन में ये भाव उत्पन्न कराता है कि हम पूजनी अन्य हम लोगों को चाहिए कि हमारी पूजा करें हमारी प्रशंसा करें हमारी जगह कार बोल ये प्रवृत्तियां हैं जो मनोविज्ञान की है इनको देखने का अभ्यास करना चाहिए कि तो कैसे कैसे ये उत्पन्न होती है मोह तो एक ये संसार दृष्टि का मन तना है मोह जैसे तना भारी तना मोटा तना हो गया और फिर सब शाखाएं जितनी है सब उसी तने के ऊपर निर्भर करती है और उसी के शाखाएं हो जाती है उसी के बन जाते हैं ऐसे कि काम क्रोध लोग मोह मद मतर कल प्रपंच पाखंड सब उसी की शाखाए बन जाती है तो वो एक प्रकार से कहना चाहिए रावण में तो वो सभी आश्रय प्रवृत्तियां सभी आश्रय प्रवृत्तियां है क्योंकि वो मोह है और फिर उसकी मुख्य शाखा एक अहंकार है और दूसरी मुख्य शाखा काम है तो काम उसका पुत्र है और अहंकार उसका भाई तो परिवार में ये भाई और पुत्र ये रावण के निकट के संबंध के हैं और ये दोनों में भी निशाक्षरी प्रतियां मोह की प्रवृति इन दोनों में भी है अब ये कुंभकर्ण जो है हो इसको है तो वो हो निशाचर वंश उत्पन्न निशाक्षरी प्रवृति भी है किसी का भाई भी है अहंकार भी उसमें है और आगे चलकर के देखते हैं वो अपना अहंकार प्रकट भी करता है अहंकार उसका देहाभिमान का भी अहंकार है और दूसरी ओर उसका अहंकार है जो वो कि मुझे नारद जी ने ज्ञान दिया था मुझे पता है कि क्या होने वाला है और भगवान राम परम परमात्मा है उनके अवतार हैं ये भी उसे ज्ञान है तो देखो कॉम्प्लीकेटेड पर्सनैलिटी इस प्रकार की जैसे शास्त्रों में दिखाई गई है किसी प्रकार संसार में भी होती है तो वैसे ही ये कुंभकर्ण है अब ये देखिए इससे होता है की जब रामायण ने इस प्रकार से कुम्भकर्ण को धक्का ढिकारा तो युद्ध करने के लिए जब तैयार हो गया तब रावण ने फिर मांस मदिरा में मंगाई और उसको कुम्भकर्ण को खूब खिलाया पिलाया जब उसको इस प्रकार से खाया पिया सोकर उठाई था पेट तो भरा उसकी कुछ ताकत आई तब वो क्रोध उसने गर्जना की और युद्ध का उत्साह के अंदर जागृत होता है तो वर्णन करते हैं क्या महेश खाए कर मजिरा पाना दोबारा कहते है महिश खाए मैंने भैंसों का मांस खाया उसने तो और कहीं मजरा पाना मदराती उसमें और गरजा बजरा खाद समाना और जब उसके बाद पेट में तक पहुँचा तो खात खाद है जैसे बज्र कड़कती हुई बिजली कटराती हुई कहीं बिजली गिरती है तो वज्रपात होता है जैसे छड़ा सात सात और बड़ी चोर की आवाज होती है उसी प्रकार उसका कचरा करके खुद उसने गर्जना की तो फिर अब उसको देखो अब उसकी गर्जना जो होती है उसमें आभिमान उसका प्रकट होता है बल का अभिमान प्रकट होता है वो आगे चल करके जो पहले इसमें तुलसीदास ने वर्णन यहाँ नहीं किया है उसमें बात को छोड़ दिया है तो आगे प्रकट हो जाता है कुंभकर्ण किस प्रकार से अपना अभिमान व्यक्त करता है वो देखिए। लेके कुम्भकर्ण रंगा चला दुर्ग तैन संगा जब सवेरा हुआ तो युद्ध करने के लिए चल दिया कुम्भकर्ण चला दुर्मध दुर्मध के माने मध्य माने नशा और दुर्मद माने खूब नशे में धुप्त होकर के चला नशा के ऊपर चढ़ गया आपका और उसी नशे के बल पे अब वो चलता है युद्ध के मैदान में दुर्म और रणरंगा माने रणरंग ने युद्ध की युद्ध करने की इच्छा और बड़े उत्साह के साथ और बड़े बल के साथ में, में उत्साह के साथ में युद्ध करने की प्रवृति लेकर के वो दौड़ता है अब उसमें देखते है उसका क्या करता है कैसे चलता है रणभंग कैसे चला दुर्ग सजी अब वो किले के भीतर रह करके युक्ति से नहीं लड़ता है वो कुंभकर्ण कहता है ये तो सब कायरों की बातें हैं कि किले के भीतर भीतर से लड़ो किले के भीतर खसे रहो वहीं से पत्थर फेंक दो वहीं से अपना पत्थर फेंक दो ये तो कायरों की बात है और अपने आप सेना लेकर के चलो तो सेना तो वो लेकर के चलेगा जो अपने आप को समझेगा हम कमजोर है हमें कोई सहायता की है तो सेना लेकर चलेगा कुम्भकर्ण कहता सेना बेना की क्या जरूरत है किले मिलेगी क्या जरूरत हम वैसे ही मैदान में जाते हैं अपने अकेले लड़ेंगे हम सब पूरी शक्ति है अपनी शक्ति को उसको खा आप देखो इससे इसके ये जो वर्णन है इससे पता चलता है कि उसका विमान कैसा है कैसा अहंकारी चला दुर्ग तज सेन संघा दुर्घ भी छोड़ दिया और सेना भी छोड़ दी अकेले ही मैदान में जाकर के पहुंचता है युद्धकर में वो राउंड नहीं कहता थोड़ी सेना हमको दो तो हम उसको लेकर चलते हैं युद्ध कर युद्ध सेना सेना के आपने रखो अपने पास जो इतना तरह किला बनाया उसने रावण में और ये सब तो खिलाड़ छोड़ तो के मैदान में आ जाता देख विभीषण आगे आये जब देखा की कुम्भकर्ण के, के बाहर आ गया वो विशाल शरीर धारण किए हुए ऋण रंग बड़ा हाथ पैर अपने घुमाता हुआ गिरफ्तार हुआ मैदान में चला आ रहा है तो इसकी दूसरी सेना आ की बानवरों की सेना भी आ गई युद्ध करने के लिए वहाँ भगवान राम भी आ गए विभीषण भी आ गए हनुमान इत्यादि और जितने वो सब लोग भी आ गए विभीषण भगवान श्री राम जी से बताता है कि देख आ की जब विभीषण ने देखा की कुंभकर्ण आ रहा है तो वो जहाँ सेना थी भगवान थे उसके साथ उनको यहाँ से निकल करके वो तो कुंभकर्ण की तरफ सीधे चल दिया विभीषण कैसे चल दिया जैसे महाभारत के युद्ध में युद्ध स्थिर दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है युद्ध करने के लिए युद्ध स्थिर अपनी सेना से निकले और दुर्योधन की सेना की तरफ आगे बढ़ते चले गए और जाकर के भीष्म कामनाथ द्रोणाचार्य को जाकर के उन्होंने प्रणाम किया तो इतनी बड़ी सेनाएं खड़ी देखने लगी कि ये क्या हो गया ये हमारे यहाँ के ये जो है ये युद्ध स्थिर यही चले जा रहे हैं उसकी तरफ सत्र सेना की तरफ अकेले चले जा रहे है तो उनको बड़ा विचित्र लगाया इस प्रकार से लोगों को देखते हुए लेकिन देखा जाकर के तो धिष्ठ ने जाकर के उनको प्रणाम किया उनका आशीर्वाद प्राप्त किया दुर्योधन भी ऐसे करता ये, ये, ये जो ये, ये कहते है विभीषण ने भी ऐसे ही किया विभीषण जब हो भगवान राम की तरफ से चलता है और जा करके अपने भाई कुमरण के साथ पहुँचता है विभीषण जब लंका छोड़ करके चला तो लंका में जो लोग थे रावण ने तो निकाल ही दिया था लेकिन जब लंका जैसे चला है भगवान राम के पास गया तो उसके बीच में वो अपने परिवार के जो और लोग वयोवृद्ध लोग थे उनके पास भी विभीषण गया है अपनी मां के पास भी गया मां भी थी उसकी उपन उसके पास भी गया तो बताया कि हमें ऐसी स्थिति हो गई है रावण हमको तो इस प्रकार निकाल दिया और क्या भागो चलो तुम तो लंका छोड़ो तो अब हम जो है क्या करें या? हमको तो जाने ही पड़ेगा भगवान नाम की शरण में तो माता रानी ने समझाया इसको विभीषण को कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई का पक्ष छोड़ करके वहां जाना नहीं चाहिए बाद में तुमको लोग बात निंदा करेंगी तुम्हारी तो आज भी विभीषण को लेकर के चाहे तरह बा भगवान का भक्त हो लेकिन लोग जस्ट से निंदा होती है तो उसकी माँ ने पहली बता दिया था लड़का भेदी लंका खा दे ये विभीषण के लिए कहा जाता है अरे कहा वो तो घर का भेद बताने वाला घर में फूल डाल करके भगवान राम से मिल गया जाए कैसे ऐसा हो गया ये एक निंदनीय कार्य उसका होता है उसकी मां ने पहले बता दिया लेकिन विभीषण ने कहा की क्या करे और कोई तो उपाय नहीं वो जब बात हमारी मानता नहीं तो उसके साथ हमारे तो रहना और उसके साथ करना और युद्ध करना ये भगवान ऐसी बनेगा नहीं उसके साथ में तो उन्होंने कह दिया पर हो जाओ सुन करो उस पर क्योंकि चला गया इस समय ये कुंभकर्ण जब विभीषण चला है तो कुंभकर्ण सो रहा था तो वैसी ऐसा हो गया स्पष्ट हो गया की किसी घटना घटी सीता पहले से सो रहा है जो सो रहा है तब उस समय जो है जगाया नहीं इसने और विभीषण जो बिना कुंभकर्ण को बताए हुए उस समय चला गया तो विभीषण आकर के कुंभकर्ण से मिलता आकर के और अपनी समस्या बताता है उनको श्रेणी आकर के मिलकर के स्पष्टीकरण कुंभकर्ण को ले देता है वैसे रामण ने बता दिया था सब घटनाएं घटी उसमें ये भी बता दिया था कि विभीषण छोड़ करके चला गया उन्हीं के पक्ष में है उन लोगों के साथ में ऐसे बोल दिया था लेकिन वो कुंभकर्ण को मालूम हो जाने पर भी संक्षेप में थोड़ी बात आई थी बात खत्म हो गई थी लेकिन अब वो स्पष्टीकरण देने के लिए विभीषण समझता है की रामण ने जरूर बताया होगा मेरे बारे में कुम्भकर्ण को तो उसने जो बताया होगा वो गलत बताया होगा तो हमें जाकर के उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए ऐसे समझ करके विभीषण उनके साथ गए तो देख विभीषण आगे आयो और पर उच्चारण में जिन नाम सुनायु आगे आयो तो मैंने कुम्भकर्ण के पास विभीषण पहुँचे और कुम्भकर्ण छोटा भाई है तो विभीषण छोटा भाई है कुंभकर्ण बड़ा भाई है इसलिए विभीषण ने अपने भाई कुंभकर्ण के चरणों में प्रणाम किया और ज्यादा प्रणाम किया मैंने एक प्रकार की क्षमा याचना जैसे करता हुआ उसने झूम पर गेट करके पैर पकड़ करके प्रणाम किया और नाम सुनायो नाम सुना मैंने प्राचीन परम्परा इस प्रकार की थी तुलसीदास के रामायण में देखते जगह जगह इस प्रकार से आता है कि जहाँ लोग प्रणाम करते हैं तो पहले अपना परिचय देते हैं तो परिचय देने में अपना नाम बताते हैं पिता का नाम भी बताते हैं तो ज्यादा दूर का कोई व्यक्ति हो या प्रसिद्ध हो तो अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम बताते हैं तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कौन व्यक्ति आया है किससे मिल रहे हैं यहाँ विभूषण जब वो अपना नाम बता देता है तो कुंभ कह जाता है की विभूषण है उसने पिता के नाम की बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती इसलिए उसने पिता का नाम नहीं बताया अपना नाम मात्र बता दिया और ये परंपरा अच्छी है अपने नाम बता करके प्रणाम करना जो लोग पहचानते हैं रोज रोज का प्रणाम है वहां का तो नाम बताने का और पिता का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जहाँ ये संदेह हो कि जिसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं वो हमें पहचान नहीं पाएगा जल्दी जल्दी वहाँ उसे व्यक्ति को बजाय पूछने जैसे आजकल कभी कभी पूछते हैं नमस्कार नमस्कार आपने हमको पहचाना कई-कई देखा तो हमने लेकिन पहचान नहीं आ रहा तो ये जो है ये असम्यता है भारतीय संस्कृति के अनुसार जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली वो इस प्रकार की गलती करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए ये व्यक्ति का अहंकार प्रकट करता है आपने मुझे पहचाना नहीं आधार नहीं पहचाना तब उसे ये लगता है कि हम इतने इम्पोर्टेंट आदमी मुझे याद आ सही नहीं मिल भूल जाता है मुझे इतने बार मैं मिल चुका मुझे भूल जाता है तो अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए वो पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना है इस बात में कुछ स्वयं बता देने चाहिए जहाँ देखे कि वो व्यक्ति इस प्रकार ऐसी देख रहा है कि पहचानने की कोशिश कर रहा था झट तो से अपना पर्चा देना चाहिए की मैं मुख्य व्यक्ति नियम और ये अपनी भारतीय संस्कृति की है तो भारतीय संस्कृति का अभ्यास करे व्यक्ति को तो ये भी अभ्यास करना चाहिए ऐसी तो प्रयोग चारण ने जो नाम सुनायो उसने अपना नाम बताया। और अनु उठाए हृदय दे विभीषण को अपना नाम क्यों बताना पड़ा कुमर्ण को उठभा उसको क्यों बताना पड़ा विभीषण ने जब देखा कि कुम्भकर्ण जो है वो अपनी अरमिखी आंखों से देख रहा है पहचानने की कोशिश कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है उसे तो विभीषण ने अपना नाम बता दिया और उस समय वो मांस खाए मजराती हुए उसका नशा उसको चढ़ने लगा था थोड़ा थोड़ा तो उसके असर में था इसलिए वो विभीषण को जल्दी ही नहीं पहचाने पा रहा था इसलिए विभीषण ने घर से अपना नाम बता दिया मैं विभीषण हूँ आपको प्रणाम कर रहा हूँ भाई सर तो उसके बाद उसको क्या चेतना आई कुंभकर्ण को और विभीषण से बोलने लगा अनुद अनुदाय हृदय आयो तो उसने झट से विभीषण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया अपने हृदय से लगा लिया मन प्रेम प्रकट किया जैसे विभीषण ने उसको प्रणाम किया चरणों में ऐसी उसने भी उसको उठा करके हृदय से भी लगा लिया और दोनों में एक एक भाव समानता है समानता ये की विभीषण भी भगवान की शरण में है और उनकी महिमा को जानता है और ये भी कुंभकर्ण भी जानता है भगवान की प्रशंसा कर रहा है महिमा जा रहा है उनकी दोनों में समानता है इसलिए दोनों में प्रेम भी है तो तर, उठा दे अनुज हृदय ऐसी ही लायो अब देखते हैं कि की ने यहाँ विभीषण को तो उठा करके हृदय से लगाया इस प्रकार की बात हुई <ý��> लेकिन रावण ने जब कुंभकर्ण को उठाया और जगाया तो जा के उठ करके वो बैठ तो गया इन कुंभकर्ण रावण को प्रणाम किया और रावण ने कुंभकर्ण को उठा करके छाती ऐसी लगाया वो तो जब बातचीत होने के बाद में आखिर युद्ध करने का निश्चय हो गया कि चलो भाई युद्ध करते हैं तब कुंभकर्ण ने रावण से कहा चलो छाती तो लो एक बार अब तो आखिर मरना ही है लौट करके तो दोबारा मिलेंगे नहीं तुमको हम सब ऐसे कह करके उसने उसको छाती से लगा दिया चलते अब देखो वहाँ का रावण का का मिलना दूसरे प्रकार का है और कुंभकर्ण का विभीषण का मिलना दूसरे प्रकार का है इसके भीतर कौन भाव है हृदय के वो देखने की बात है कि ये व्यक्ति कैसे हैं कैसी उनकी भावनाएं है कैसी बुद्धि है कैसी विचार है ये है। तो अनुजो उठाये हृदय ऐसी लायो और रघुपति भगत जान मन भायो देखो स्पष्ट कर दिया की कुंभकर्ण को ये है विभिषण ठाके हृदय से क्यों लगाता है क्यों इतना प्रेम दिखा रहा है रघुपत भगत जान ये तो भगवान राम का भक्त है ऐसे समझ उसे अच्छा लगा कुम्भकर्ण लेकिन रावण की ये बात अच्छी नहीं लगी कि भगवान राम से उसने बैर कर लिया है और उनसे युद्ध कर रहा है ये कुंभकर्ण को नहीं अच्छा लगा तो रघुपति भगत जान मन भायो और सात लात रावण मोहिमारा अब विभीषण कुम्भकर्ण को अपना स्पष्टीकरण देने लगा विभीषण जानता है कि कुमकर्ण को ये अच्छा नहीं लगेगा की मैं छोड़ करके अब ये तो अब रावण की, की तरफ ऐसी युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण आ रहा है इसके माने रावण का पक्ष है और हमें इस पक्ष में है नहीं हम भगवान राम के पक्ष में तो राम के पक्ष में होने के नाते इसलिए हमें विरोध लगेगा इसके मन में कि हमने गलती की दोष दिख रहा होगा ये हमारे मन में तो स्वयं विभीषण अपना दोष वो उनको दोष नहीं है कोई उसका एक स्पष्टीकरण देने लगा कहने लगा सात लात मुहि मारा सात परमहित मंत्र विचारा कैसे दरबार में हमने हालाकि रावण को बहुत अच्छे विचार करके बहुत समृद्ध की बात उसको सुझाई बहुत कल्याण की बात रावण को समझाई लेकिन रावण ने नहीं मारे माना और बल्कि हमारा विरोध किया और लात मार करके मुझे निकाल दिया और निकाल ही दिया अब कोई हमने खास बात तो बताई नहीं कि कहीं नहीं थी हम तो उसे अच्छी बात बता रहे थे लेकिन फिर भी उसने निकाल दिया मुझे लालट ला मारी सही गलाये अब राजल की देखो मेरा इतना अपमान कर रहा है ऐसे मर रहा है तो हालांकि बार बार मैंने उसके चरण पकड़े कहा बड़े भाई हो तो मार भी सकते हो तो कुछ बात नहीं है लेकिन हमारा धर्म यही है कि आपको सही रास्ता बतावे ये मंत्री लोग तुम्हारी जो बातें बता रहे हैं ये सब गलत गलत बातें बता रहे हैं ऐसे हमने रावण को समझाया लेकिन वो जब नहीं माना तो फिर हमें बात खराब लगा और फिर वहाँ हम चले आए तो देख दीन प्रभु के मन भाई हूँ तो वहाँ ऐसी आकर के भगवान श्री राम जी के क्षण आया और जब इनके क्षण में तो भगवान को मुझे प्रिय भगवान ने अपना प्रेम मुझको दिखाया क्यों मैं भगवान को प्रिय लगा क्यों लगा दीन दीनजान अब एक बात आती बताते रहते हैं तो आप बार बार कि भगवान को कौन प्रिय है जो दीन है वही बात फिर आ जाती बहुत बार ये बात आती रहती है कि देख दीन प्रभु के मन भाए भगवान दीन बंधु है दीनबंध जो दीन है वही उनको प्रिय है जो अहंकारी है जमंडी है और जानते हैं कि मैं जो इतना भगवान की मैं सब कुछ कर लूंगा अपने आप तो भगवान का त्याग करते रहो हमारा तुम्हारा कौन ना था तो अपने जैसे चलते हो चलो जो हम कर सकते हो करो भाव हो बोगे okay, मैंने उनकी पिताओ माने परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए अहंकार मतना चाहिए दैनिक जमाने अहंकार का विरोध है जिसमें अहंकार नहीं होगा दैनिक भाव होगा तो दैनिक के मैंने यहाँ ऐसे नहीं दृढ़ता का सूचक नहीं है दैनिक दैनिक ये दैनिक जो सूचक है ये अहंकार रहित भाव को भी दीनता कहते हैं जिसमें अहंकार नहीं है वो दीन है और जिसमें दैन्य भाव नहीं होगा वो अहंकार होगा तो भगवान को कौन लोग प्रिय है जिनमें अहंकार नहीं है जिनमें दैन्य है वही प्रिय है तो विभीषण ने अपने अनुभव से बताता है कि भगवान के शरण में जब मैं गया और देखा कि मैं अहंकार रहित होकर उनकी शरण में गया उनके शरणों को मैंने पकड़ा तो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे अपने शरण में स्वीकार कर लिया अहंकार अनेक प्रकार के अहंकार होते हैं उसमें कम से कम दो प्रकार के अहंकार एक तो भौतिक समृद्धि का अहंकार और दूसरी आध्यात्मिक विकास का अहंकार जब तक की ज्ञान उदय न हो तब तक अहंकार मिटता नहीं और जब तक अहंकार कमजोर न हो घटे नहीं तब तक अहंकार प्रकट नहीं तो ज्ञान प्रगट नहीं होता ज्ञान की है कि ज्ञान मान जहाँ एक ना ही ज्ञान कहते उसी को है जब अहंकार मिटे उसी का नाम ज्ञान है और अहंकार है तो जितना अपने आप को समझता रहे ज्ञान है लेकिन वो अहंकार माने ज्ञान का अभाव ज्ञान है तो अहंकार नहीं अहंकार है तो ज्ञान नहीं ज्ञानी को अहंकार हो ऐसा नहीं होता लेकिन ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने पर ज्ञान के प्रकट होने के पहले जो व्यक्ति जो है नाना प्रकार की साधनाएं धर्म कर्म इत्यादि की करते हैं उनमें अहंकार व्यक्ति को हो सकता है लेकिन वो शास्त्र का श्रवण करता रहे सत्संग करता रहे गुरु की कृपा प्राप्त हो तो उसे ये पता लगे प्रारंभिक साधना है इसमें अहंकार करने कुछ बात नहीं अंत में तो अहंकार छोड़ करके ही ज्ञान ही प्राप्त करना है ये सब व्यक्ति को पता लगे तो अहंकार से बचा रहे इसलिए कहते हैं सुन शुत भयो काल श्रावण तो ये बात विभीषण की जब सुनी तब कुर्ण उसको समझाता है कहता सुनो सुत संबोधन करता है प्रकार पुत्र के समान छोटे भाई तो पुत्र के समान संबोधन करते हैं तो वैसे सुत तो करके कहने लगा कुंभकर्ण के पुत्र भयों कालब रावण तो इस काल के बस में जो काल के बस में होता है उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है काल दंडल काफ न मारा अरे बुद्धि बल शील बिचारा ये रामायण की छपाई है काल जब किसी का आता है तो ऐसे नहीं कि काल बंदूक ये चला रहा है काल दंडल ये चला रहा है और आकर के कि किसी को मारेगा ऐसे काल नहीं मारता काल का तरीका है बुद्धि बुद्धि हरण कर लेता अब रावण की बुद्धि मारी गई इस समय अब उसको इतना लोग समझाते हैं तो भी उसे समझ में नहीं आती और इतने प्रमाण उपलब्ध हैं कि भगवान राम साधारण मनुष्य नहीं भगवान ही है उसको चाहिए कि भगवान की शरण में जाए उनका भजन करे लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आती बुद्धि उल्टी ही उसकी रहती है इसके मन कालवश हो जाए ने भी कह दिया था कुंभकर्ण तो मतलब। जब कालवश होता है तो उसकी बुद्धि तुम्हारी जैसी बुद्धि हो जाती है बुद्धि बुद्धि। विपरीत तो सुन सुन भय कालवश रावण सो की माने बरम सिखावन अब तुम कहते हो होने बड़ी सुंदर शिक्षा उसको दी अरे तुम्हारी सुंदर शिक्षा रावण कहाँ सुनने वाला जब कालप हो रहा है उन्हें सुनने सुनाया ये कुंभकर्ण समझा दिया और कहा विभूषण को विभूषण को का कोई दोष नहीं है ये कुंभकार ने स्वीकार कर लिया और कहा तुमने अच्छा ही किया चलो धन्य धन्य तय धन्य विभीषण विभूषण तुम तो धन्य हो और बार बार धन्य हो क्या धन्यता की बात भयभूषण और कहा देखो बन सके, तुम तो निशाचर वंश के तुम भूषण बन गए राक्षस वंश के भूषण माना राक्षस वंश जो विनाश की तरफ जा रहा था शब्द नष्ट हो जाता एक विभीषण अगर भगवान के शरण ना आ जाता तो निशाचर ही समाप्त था विभीषण भगवान के शरण आ गया तो निशाचर बिट गया विभीषण का वंश पर आगे चला बड़े लोग जो तो लंका में फिर राज्य बना रहा विभीषण का निशाचरों का राक्षसों का नहीं तो सब समाप्त हो जाता तो धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भय सात निश्चय कुलभूषण बंधु बंश तय की उजागर कहते हैं की हे बंधु तुमने वंश को उजागर कर दिया उज्जवल कर दिया माने जिस वंश में कोई मान तपस्वी सशी मान कार्य करने वाले हो जाते हैं तो वो वंश भी प्रशंसनीय हो जाता है ये सूर्य वंश क्यों प्रशंसनीय क्योंकि उसमें एक से एक धर्मात्मा राजा लोग हुए बड़े बड़े शक्तिशाली हुए न्याय नीति को मानने वाले हुए भगवान राम जिस वंश में अवती भगवान ने स्वयं उतार लिया तो कहते हैं सबसे श्रेष्ठ वंश कौन सूर्य वंश अब सूर्यवश की प्रशंसा होती भगवान राम के कारण ऐसी अन्य अन्य राजाओं के रघु इत्यादि राजाओं के कारण रघु हो गए दिलीप हो गए इत्यादि राजा हुए उनके कारण से वंश का की महिमा चल जाती तो कहते हैं कि अब देखो तुम इस वंश के जो अपना निशाखर वंश है उस वंश के तुमको भूसा हो गए उसको जागर कर दिया उसका करंक तुमने मिटा दिया बघेऊ राम तो भास्क कागर और ये सब तुमने जो भगवान श्री राम जी का भजन किया उनकी शरण में गए ये तुमने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया बहुत सुंदर कार्य किया तुम्हें इस प्रकार के कुंभकर्ण में विभीषण का समर्थन कर दिया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया भगवान के क्षण में गए उनका भजन करते हो उनकी सेवा करते हो उनकी सहायता करते हो यही तुम्हें करना चाहिए था इससे कुल का, का भी उद्दार हुआ तुम्हारा भी हित हुआ कुल का भी हुआ सब प्रकार की कल्याणकारी तो वचन कर्म मन कपट तजी भजे ऊ राम रण भी आगे भी कहता है कि बस और हमारी इतनी इस, इस, आगे शिक्षा है कि तुम क्या करना भगवान का भजन करना लेकिन मन बाणी और कपट छोड़ के करना वचन कर्म मन कपट तजी भजे ऊ राम रण भी भगवान श्री राम जी का तुम तो भजन करना तो मन में कपट भाव करना कपक भाव मैंने ये नहीं कि भगवान कि सर्ण में गए हो तुम तो तुम्हें ये हो कि हमें राज्य मिल जाएगा लंका का ऐसा भाव